आज छब्बीस अक्टूबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हर यात्री कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले दिन पिछले दिनों खुद घटनाएँ एक के बाद एक होती चली गई और हमारा कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध सा हो गया था लेकिन परम गुरुदेव जाते जाते हम सब आशीष दे रहे हैं और वो एक संदेश भी जो उन्होंने दिया वो ये था कि अब से वो चूँकि एक जर्जर शरीर में कैद थे एक भौतिक सीमाएं हो जाती हैं हमारी उनके मिलने की लेकिन अब वो उस सीमा से बाहर आ चुके हैं वो हमें सहज उपलब्ध हैं और उनके शब्दों में वो आप हम सबकी अंतरात्मा से एक हो चुकी वो कहते हैं जब आपको गुरु का स्मरण हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने वहीं से मैं तुमसे चर्चा करूंगा हम सब पिछली बार उनको आश्रम एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दे चुके हैं और इस कार्यक्रम का आरंभ करने के पुल्य मैं पुनः परम गुरुदेव का स्मरण करता हूँ और उनसे ये उम्मीद करता हूँ सब वो सभी हम सभी जहाँ भी हैं वो चाहे ब्राह्मण लोक में हैं वो हम पर अपना आशीष बनाए रखें हम स्पंदिका पढ़ने के क्रम में उसके अंतिम छोर पर खड़े हैं स्पंदकिका में कुल बावन सूत्र सूत्र हैं, हैं, तक हमारे सामने आज इसके बाद में दो सूत्र और बचेंगे जो उसका सार साक्षेप इस तरह एक या दो हफ्ते में ये आने वाली एक या दो हफ्ते में हमारी स्पन्न कारिका जो पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसके आगे जैसा कि अपन पहले भी प्रस्ताव रखा था काश्मीर दर्शन के मूल सिद्धांतों पर हम कुछ दो तीन हफ्ते चर्चा करेंगे उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में भी रहेंगे और हम आपसी चर्चा के रूप में भी उसको यहाँ पर आयोजित करेंगे तदंतर जो एक अगला विषय जिसके बारे में अभी तक जिसको अछूता है जिसको हमने अभी तक हमारे पिछले सात बरस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है वो है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा। उसको शामिल करने के बारे में इस बार प्रबलता से एक डिवाइन मैसेज है दिव्य संदेश है कि हम ईश्वर प्रत्यभिज्ञा को शामिल करें प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है पहचान और ईश्वर प्रतिविज्ञा का मतलब है परमेश्वर के स्वरूप को जानना परमेश्वर क्या है इसके बारे में संसार में समाजों में विभिन्न धर्मों में अत्यधिक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं बहुत सारी ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जिसके बारे में हम परमेश्वर के स्वरूप को कई अलग अलग नज़रों से देखते तो हैं परमेश्वर कैसा है लेकिन एक आत्यंतिक या हमारी जो सर्वोच्च दृष्टि होती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अंतिम रूप में पहचान सकते हैं क्योंकि उसके बाहर में किसी और परिवर्तन की जरूरत नहीं है। सत्य की एक ही परिभाषा होती है जो समय और अंतरिक्ष के साथ अपरिवर्तित रहे वो सत्य है ये सत्य की सार्वकालिक परिभाषा है और सत्य ही परमेश्वर है और सत्य ही हमारा ध्येय है जिसे पाना जानना समझना हमारा ध्येय है किसी भी मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है वो है सत्य को जानना सत्य को समझना सत्य को जीना और सत्य की परिभाषा है जो समय और अंतरिक्ष के साथ में अपरिवर्तनीय रहे जो कल था वही आज रहे जो हमेशा आगे भी रहे समय के साथ वो बदले नहीं जो यहाँ है वो वहाँ भी रहे हर जगह रहे बस ये दो अगर उसमें किसी भी परिचय में ये गुण हैं कि वो समय और अंतरिक्ष के साथ अपरिवर्तित रहता है तो वही हमारा आराध्य है वही हमारा परमेश्वर है परमेश्वर की परिभाषा ऐसी कुछ भी नहीं है कि वो स्वर्ग में विराजता है या उसके मोर मुकुट हैं या उन्होंने बंसी रख रखी है या हाश में धनुषवाण है ये हमारी कल्पनाएं हैं और उन कल्पनाओं के भी कारण हैं क्योंकि जो सर्वोच्च ज्ञान है उसे निराकार स्वरूप में देना आरंभिक रूप से असंभव है आप किसी बच्चे को अज्ञान बच्चे को या एक आरंभिक रूप से एक साधक को जो इस साधना के क्रम में नया है उसे हम ये ज्ञान निराकार स्वरूप का देना संभव नहीं समझते इसीलिए साकार स्वरूप अपना महत्व है उनका वो सारे रूप जो हम विभिन्न रूप से परमेश्वर को स्मरण करते हैं उन रूपों का अपना तात्कालिक महत्व है लेकिन वो महत्व सिर्फ तात्कालिक वो तात्विक महत्व नहीं है पारमार्थिक महत्व नहीं है उन रूपों का कोई स्थायित्व नहीं है क्योंकि जो भी रूप धरा जाता है चाहे वो राम जी ने भी रूप धरा तो भी उस रूप को त्यागा कृष्ण जी ने भी रूप धरा तो कृष्ण जी ने भी रूप त्यागा ईसा मसाई ने भी रूप त्यागा चाहे कोई भी धर्म के प्रवर्तक हो चाहे परमेश्वर जिन्हें हम ईश्वर समझते हैं वो तो राम कृष्ण सबने अपनी लीलाओं का संवरण किया अपनी लीला समेट ली अपनी लीला संसार में कहिए फिर समेट ली तो परमेश्वर के स्वरूपों से हमारे कोई विरोध नहीं है हमारा विरोध या हमारा टारगेट या हमारा जो उद्देश्य है वो उन समस्त रूपों के पीछे जो परम सत्य है उसको खोजने का जिसको तुलसीदास कहते थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाता है उसको जानो और उसको जानने से तुम भी वही हो जाओगे उसको जानते ही तुम भी वही हो जाओगे जानत तुम्हें तुम्ही हो जाएगी तुम उसको जानोगे वैसे ही तुम उस सत्य के साथ एक आकार हो जाएगा तुम्हारा तुम भी उस सत्य के एम्बॉडीमेंट हो जाओगे यानी उस सत्य के रूप धारक हो जाओगे आपका शरीर आपका रूप आपका व्यवहार आपके विचार सब कुछ उस सत्य से अभिन्न हो जाएंगे वो कहते थे कि जग पैखन तुम देखना हारे विधि शंभु नचावन हारे जग पैखन है ना पैखन मीन्स सीन संसार एक दृश्य है सीन है जग और तुम देखना हारे मतलब उसको जो देखने वाले है वो उसका नाम है परमेश्वर उस संसार को जो देखता है उस संसार को जो देखता है मिस जो उसको एंजॉय करता है जो उसको भोगता है संसार बनाता है जिसे एक बच्चा रेत का किला बनाता है अपना पैर घुसेड़ के रेत का किला बनाएगा फिर उसमें से पैर हटा लेगा फिर उसको कुछ डिजाइन बनाएगा फिर जब मर जाएगा उसको तोड़ देगा फिर दूसरा बनाएगा तो क्यों बनाता है उसको एंजॉय करता है उसका आनंद लेता है वो चाहे कोई भी नहीं हो वहाँ पर वाकला ही है तो भी उसमें रेत के अंदर किला बनाएगा और उसका आनंद लेता तो ऐसे ही उसने संसार बनाया दूसरा तो कोई है ही नहीं वो अकेला ही है बस वो संसार का मजा लेता है फिर उसकी इच्छा होते समेट लेता है, फिर से नया बना देता है, ये वो खेल खेलता है अकेला ही है तो वो ही देखने वाला है दूसरा तो कोई देखने वाला ही नहीं इसलिए जग पैखन नया संसार एक दृश्य है और तुम देख हारे तुम ही उसको देखने वाले हो और विधिहरी शंभु या न ब्रह्मा विष्णु महेश जो संसार को बनाना है पालन करने और नष्ट करने के लिए जो एजेंसियां हैं जो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप बनाए हैं उसने किसने बनाए जो ये देखा न है जो संसार को देख रहा है उसने ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निर्माण किया तो है तो विधिहरिशंभु नचावन हारे यानी तुम ही हो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाते हो जो उनकी भी डोर है तुम्हारे हाथ में ब्रह्मा क्या करेंगे विष्णु क्या करेंगे और शंकर भगवान क्या करेंगे उनकी भी डोरें तुम्हारे हाथ में तो उन तीनों में भी अभेद है वो तीनों भी एक ही स्रोत से निकले हैं ब्रह्मा भी कहाँ से आए हैं उनका भी अपना जीवन है पुराण भी कहते हैं कि उनका इतने वर्षों का जीवन है विष्णु वो भी एक पर्पज़ लेके पैदा हुआ है कि संसार का जब तक संसार ये चलता है प्रलय होता है उसके पहले पहले उसका वो पालन करेंगे और जब प्रदय का समय आता है तो शिवजी आ जाते हैं कि भैया आप सब समेट लो तो ये उन्होंने एक तीन कार्य बाट रखे हैं पर किसने बाँटे हैं वही देखा न जो संसार को बनाया है वही देखा न हार जग पैख न तुम देखा न हारे विधि हरी शंभु नचावन हारे उन तीनों को आप तुम ही हो जो नचाहते हो इस तरह से उस परम सत्य उसको जानना वो उसका स्वरूप क्या है उसको पहचानना उस स्वरूप से प्रेम करना और उस स्वरूप से अभिन्न हो जाना ये ईश्वर प्रतिबित है तो इसके बाद हम जो एक विषय जो अगला लेना चाह रहे हैं जो काश्मीर शिव दर्शन का विशिष्ट और उच्च स्तर का जो साहित्य है वो है ईश्वर प्रति और ईश्वर प्रतिभिज्ञा जब लिखी गई थी उस समय अन्य कई मत थे जिनके मत का तार्किक रूप से खंडन उसमें किया गया और वो तार्किकता इतनी जबरदस्त है कि सामने कोई उसके दूसरा तर्क विरोधी तर्क ठहरता ही नहीं तो हम अगले रूप में मतलब आज से मान के चलो एक महीना या सवा महीने बाद पहले तो हमारी ईश्वर प्रति ये अपनी का पूरी हो जाती है फिर दो तीन हफ्ते हम काश्मीर शिव दर्शन के मूल सिद्धांतों को पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा हमारी कुछ आधारभूत जो हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी अवधारणाएँ हैं वो पुष्ट हो जाएँ ताकि हम आगे का आने वाला जो अध्ययन है तो उसको आसानी से कर सकें उसके लिए हम आधारभूत कुछ बातें पढ़ेंगे दो हफ्ते तीन हफ्ते चार हफ्ते आपस में बात करते रहेंगे जब ऐसा लगे कि हम कोई पर्याप्त तो समझ विकसित हो गई है तो हम उसके बाद में फिर आगे अपना ईश्वर विद्या नाम का साहित्य है उसको पढ़ना शुरू कर तो अब हम इसके अंतिम चरण में हैं और ये अंतिम चरण में जो स्पंदकारी का वो इन तीन श्लोकों में जो तीन श्लोकों का ग्रुप है 46, 47, 48 इन तीन सूत्रों में या तीन कारिकाओं में वो उन तीन मलों के बारे में बताते हैं जिन मलों के कारण परम शिव जीव रूप में परम स्वतंत्र बंधन के रूप में आ गए हम क्या हैं पारमार्थिक रूप से शिव से अलग कुछ भी नहीं हमारे वास्तविक पहचान शिव हम उसको शिव कहते हैं आप कृष्ण चैतन्य कह सकते हो कृष्ण चैतन्य कह सकते हो कृष्ण कॉन्शियस बोल सकते हो या तुम जो भी किसी नाम से परमेश्वर को याद करना चाहो जो सर्वोच्च सत्ता को उस नाम से पुकार सकते हो क्योंकि हम यहाँ पर शिव दर्शन के आदि भी इसको पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको शिव बोलते हैं इसलिए हम बोलते हैं शिवोहम वेदांती बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ यहाँ पर हम कहते हैं शिव अहम मैं शिव हूँ मैं बोलने वाला कौन है अगर हम इस पर ही चिंतन करें खाली कि इस शरीर से बोलने वाला कौन है वो शिव है अगर हम कहें कि इस शरीर में सुनने वाला कौन है कान तो नहीं है सुनने वाला कान तो मुर्दे के भी होते हैं एक लेकिन इसमें इस सुन कौन रहा है? इसके अंदर बैठ के सुन कौन रहा है उस संगीत का आनंद कौन ले रहा है बाहर की कोलाहल को सुनने के लिए कौन ललाये वही शिव है देख कौन रहा है इस संसार को देखने वाला कौन है इन आँखों से अगर कुछ सरोकार होता खाली तो मुर्दे की आंखें भी देखती लेकिन मुर्दे की आंखें तो नहीं देखती क्योंकि उसमें से शिव अपने आप चेतन रूप से अलग कर लेते हैं तो इस शरीर को चेतनता कौन देता है हम हम कहेंगे कि फिर ये क्या है बचा हुआ मिठी शरीर ये हमारा पंचम महाभूतात्मक शरीर है जो भी शिव है लेकिन उसमें चेतनता सबसे कम है जड़ता ज़्यादा है इसलिए इस शरीर अपने आप में वो सब कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें वो चैतन्य विराजमान नहीं इसलिए हम शिव को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि देख कौन रहा है इस पर चिंतन करें कभी आंख पींच के कभी बैठ जाएं किसी खुली जगह पे और ये चिंतन करें कि सब को संसार को देख कौन रहा है अब लगेगा कि हमारी आंखें देख रही हैं लेकिन आंखें तो देख रही हैं लेकिन हम फिर गहराई से चिंतन करें कि आँख तो एक बिंब बना देती है वो बिंब कुछ विद्युत संवेदनाओं के द्वारा मस्तिष्क चला जाता है फिर उसका मस्तिष्क के एनालिसिस करता है और अंत में वो एनालिसिस सुप्रीम मास्टर को सौंप दिया जाता है कि बाहर की तरफ एक सुंदर फूल दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरा एनालिसिस है ना वो आँखें बनाती हैं चित्र उस चित्र को वो विद्युत सवनांग द्वारा ब्रेन तक पहुंचाया जाता है फिर वहाँ पर उसका एनालिसिस होता है और उस एनालिसिस की रिपोर्ट दे दी जाती है कि बाहर की तरफ एक सुंदर पुष्प बाहर की तरफ बर्फ गिर रही है बाहर है खुशनुमा माहौल है बाहर देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं ये सब रिपोर्ट लगातार दी जा रही है पर रिपोर्ट को लेने वाला कौन है वो सारे रिपोर्ट को लेने वाला परशु है क्योंकि उसको किसी और को रिपोर्ट नहीं देनी है वो देखना हार है इस ब्रह्मांड का वो देखन है वही है जो आपका वास्तविक स्वरूप है यही हमारी प्रत्यपिज्ञा है यही हमारी वास्तविक ज्ञान है जब हम इस बात को जाने कि शरीर में बोल रहा है कोई तो आवाज़ कहाँ से आ रही है अगर हम बोलें कि मैं बोल रहा हूँ मेरी जुबान बोल रही है पर जुबान को तो हिलके हु हवा के स्पंदनों को कुछ रूप दे रही है लेकिन इसके पीछे प्रयोजन किसका है आप बोलोगे मेरा प्रयोजन है फिर कहेंगे आप कौन हो प्रयोजन? इस बात का नाम है अनुसंधित सा यानी हम इसको पीछे पीछे पीछे पीछे जाए जैसे एक एक पत्थर को उठाया तो पत्थर कैसे उठ गया बड़े मेरी उंगलियों ने उसके आसपास घेरा बनाया उसको कसा और फिर उठा लिया लेकिन ये उठा कैसे आप बोलोगे मांसपेशियों ने उठाया मांसपेशियों को किसने बोला कि उठाया स्नायुओं ने बोला नर्वस सिस्टम ने बोला कि उसको उठाओ तो मांसपेशियों ने उसको एक कोऑर्डिनेट एक्शन के द्वारा एक सामूहिक क्रिया के द्वारा उसको उठा लिया हम लोग नसों में कैसे ये स्पंदन आया मस्तिष्क ने दिया मस्तिष्क को कहाँ से आया बुद्धि ने कहा कि हमको ये पत्थर उठाना है तो बुद्धि के पास ही जानकारी कहाँ से कि पत्थर उठाना है निर्णय कैसे लिया उस बुद्धि ने बोले मन ने प्रस्ताव रखा था मन ने प्रस्ताव रखा था कि एक पत्थर उठाना चाहिए बुद्धि ने उसको तस्दीक कर दिया एंडोर्स कर दिया कि हाँ उठा लो पत्थर क्योंकि बुद्धि उसको कैंसिल भी कर सकती थी हमारा हाथ हिलता ही नहीं जब अगर वो बुद्धि कैंसिल कर देती कि नहीं नींद उठाना पत्थर तो मन प्रस्ताव रखता लेकिन बुद्धि अगर कैंसिल कर देती तो नहीं उठता पत्थर लेकिन फिर मन ने प्रस्ताव रखा और बुद्धि ने उसको एंडोर्स कर दिया यानी उसको तस्दीक कर दिया उसके बाद में हाथ ने पत्थर उठा लिया तो फिर हम ये कहेंगे कि ये मन को किसने ताकत दी कि भैया तुम प्रस्ताव रखो मन को पास प्रस्ताव रखने का क्षमता कहाँ से आई है तो मन के पास प्राण ने प्रस्ताव रखने की क्षमता थी क्योंकि मन प्राणित था वो एक्टिव था उसमें जान थी इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि भैया ये पत्थर उठा लिया जाए अगर वो प्राण में नहीं होते उसमें मन में निष्प्राण मन होता तो कैसे ऑर्डर देता प्राण अगर थोड़ी देर के लिए मन से थोड़ी सी दूर चला जाता तब भी मन ऑर्डर देने की हालत में नहीं होता जब आप गहरी नींद में होते हो तो प्राण और मन का थोड़ी देर के लिए बिछो हो जाता है उस समय आपका मन अगर कहे कि पत्थर उठा लो तो भी आपका हाथ बुद्धि कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उस समय प्राण थोड़ी देर के लिए उसको निलंबित कर देता है मन कि अभी हम तुमको कोई इजाजत नहीं देते तुम कुछ भी नहीं कर सकते खाली जो हो रहा चुपचाप देख सकते इस तरह से जब प्राण ही उसको उठाते हैं हम कहेंगे फिर ये प्राण कौन है प्राण को किसने प्राणित किया प्राण को किसने इजाजत दी कि तुम मन के मालिक बन बैठो प्राण का मालिक है चैतन्य प्राण का मालिक है चेतना जब तक वो चैतन्य है इस शरीर में तब तक वो प्राण चलते हैं और जब तक प्राण चलते हैं तब तक वो उस कुर्सी पे बैठा रहता है अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा रहता कि मैं हु? मन को बुद्धि को शरीर को सबको ऊर्जा देता लगूँ और ये अपना अपना काम करेंगे एक ऑफिस की तरह है शरीर जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है ब्रेन यानी बुद्धि उससे नीचे है मन उसके नीचे है हमारा शरीर और इन सबके ऊपर जो सुप्रीम पावर है वो मज़ेदार बात यह है कि वो आपको चाहे चैम है सबका एक ही मन को कंट्रोल करने के लिए प्राण और प्राण को नियंत्रित करने के लिए या प्राण को प्राणित करने के लिए प्राण जो निष्प्राण है स्वयं निष्प्राण है उसको प्राणित करने के लिए चैतन्य है और वही चैतन्य आपके प्राण को भी प्राणित किया है वही चैतन्य मेरे प्राण को भी प्राणित करके बैठा वो हम सबके प्राणों को प्राणित करके बैठा हम सबके प्राणों का प्राण है वो और वही चैतन्य परमेश्वर है हम कहेंगे कि हमारी ये हाथ में पत्थर उठाने की भावना कहाँ से निकली हम उसका अनुसंधान करते चले जाएंगे तो मन मन से बुद्धि बुद्धि से प्राण और प्राण के भी पीछे जब मेडिटेट करेंगे कॉन्टेम्प्लेट करेंगे चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे भीतर चैतन्य से ही ये बात होती फिर हम कहेंगे कि हमारे पास एक स्वतंत्रता है हम ये प्रस्ताव रखें चाहे वो प्रस्ताव रखें ये बात तस्दीक करें चाहे वो बात तस्दीक करें चाहे इस बात को हाँ करें चाहे इस बात को ना करें ये हमारे पास स्वतंत्रता है इसी स्वतंत्रता का नाम है दुर्गा यही स्वतंत्रता माँ है यही स्वतंत्रता जगत जननी है यही स्वतंत्रता को स्वतंत्र शक्ति कहते हैं और यही स्वतंत्रता हमारी वर्तमान में परतंत्र स्थिति में अज्ञाता महता कहलाती है क्योंकि हम उसकी वास्तविकता को नहीं जानते इसलिए उसके अधीन हो जाते और हम खिलौना बन जाते हैं वो शक्ति संसार को चलाने के लिए उदृत है इसलिए बावजूद हमारी माँ है वो हमारी जन्नी है उसके बावजूद वो संसार की दिशा में हमको भगाती है क्योंकि उसको एकमात्र जो कार्य संसार में परमेश्वर ने दिया है वो संसार को चलाते जाओ जब तक मेरी आज्ञा न हो तुम इस संसार को चलाते जाओ तो शिव जो है वो बैठे हैं और उस संसार को चलाने के लिए माँ को आदेश दिया है और माँ ने अपना स्वरूप छिपा के कौन सा स्वरूप धारण किया है मात्र का संसार में जितने व्यापार होते हैं व्यापार से मतलब होता है मैंने आपको कुछ कहा मैंने किसी को आंख मारी किसी को इशारा करा किसी के सिर्फ आंख घोर के देखा मुँह से किसी को बात कही किसी को मीठी किसी को नमकीन किसी को बुरी किसी को भली बात कही वो सब बातें मात्रका के अधीन आती हैं क्योंकि हम जो विश्व व्यापार करते हैं वो मात्रका के अधीन होती है और मात्रका के द्वारा हम जब विश्व व्यापार करते हैं तो प्रत्ययोद्भव होता है यानी प्रत्ययोद्भव का मतलब होता है कि हमारे किसी चीज़ को देखने मात्र के बाद हमारे जीवन के उससे संबंधित सारे अनुभव सामने आ जाते जैसे एक व्यक्ति को देखा हमने दस साल पहले इसने हमारे पैसे खा गया था धोखा दिया था उसको देखते ही मन के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाएगी खौफ उत्पन्न हो जाएगा उत्पन्न हो, उत्पन हो जाएगा कि ये आदमी कहाँ दिख गया सुबह सुबह फल तो तबीयत खराब कर दी मेरी से जो कि इसी का नाम है प्रत्ययोद्भव हमें गुलाब का फूल देखता था हम उस फूल को नहीं देखते हम उस फूल पर टिप्पणी शुरू कर देते ये फूल तो कल देखा था उससे छोटा है ये शायद बासी है ये भारतीय गुलाब का है इसमें सुगंधी बड़ी अच्छी होती है हमने उसकी कहानी शुरू कर दिमाग के बाद इसलिए कहते हैं कि एक प्रथमाभास होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको वो शिव के रूप में दिखाई देती है लेकिन क्षण भर में वो हमारे प्रत्यय प्रत्ययोद्भव के कारण यानी प्रत्यय के पैदा हो जाने के कारण वो माया के क्षेत्र में चली जाती है और हमारे को उसके अंदर गुलाब का फूल और गेंदे का फूल और अच्छा और बुरा और मित्र दुश्मन सब दिखाई देने लग जाता तो क्षण भर के लिए जब हम उसको देखते हैं उस प्रथम क्षण को बोलते हैं प्रथमाभास जिसमें हमको वो परमेश्वर को रूप में दिखाई देता है लेकिन सिर्फ योगी है जो प्रथमाभास को सतत बनाए रखता है सबके अंदर चाहे उसके घर चोर भी आता है उसको शिव दिखाई देता है इसका यह मतलब ना डंडा नहीं मारेगा डंडा भी तो शिव है वो डंडा जरूर मारेगा वो बंदूक भी चलाएगा उसमें लेकिन उसके हृदय में सबके किसी के प्रति हृदय में वैमनस्य नहीं क्योंकि वो जानता है कि अगर वो चोर आया है तो मेरे कर्मों का फल देने आया है शू शु है शू ने चोर का रूप धरा है क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे जिसके द्वारा उसने शू ने इस रूप में मेरे पास आने की जरूरत समझी अगर मेरे कर्म अच्छे होते थे तो शिव मेरे पास संत के रूप में आते थे कर्म बुरे थे तो वो चोर के रूप में आए डाकू के रूप में आए लेकिन आए जो है वो शिव ही बस शिवाशिव दूसरा कुछ है नहीं इस बात को हृदय में जब हम समझ लेते हैं तो प्रबलता से आंतरिक शांति प्राप्त होती प्रबलता से जो हमारी भीतरी हमारा अंतकरण है वो स्थिरता को प्राप्त होता और अंदर एक विशिष्ट ट्रांक्यूलिटी यानी एक गहन शांति महसूस होती और वही शांति आनंद के रूप में जानी जाती उसे को हम प्लीज बोलते आनंद जो पूरी तरह से अंदर से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है स्थिर है और उस स्थिरता से अपने आप को केंद्र बनाकर पूरे ब्रह्मांड की ओर देखता है और सबको अपने प्रेम के आँचर में एक साथ समेटता वही शिव तो शिवत्ता अहंकार का जन्म नहीं लेती शिवत्ता मोहब्बत को जन्म लेती क्योंकि हम अपने से विलख जब किसी को नहीं समझते तो हमारे हृदय के अंदर सबके प्रति प्रेम पैदा होता है दया पैदा नहीं होती जैसे उंगली के अंदर दर्द है तो उंगली पर दया नहीं आती उस पर प्रेम आता है कि दुखी है इसको अपन को इलाज करवाना है दया नहीं दया तब होती है जब हम ऊपर हैं वो नीचे तब किसी पर दया करते हैं हम कोई गरीब पर दया करते हैं ये दया कभी दया कभी भी आध्यात्मिक नहीं दया हमेशा अहंकार जनित होती है प्रेम ही है जो अध्यात्म जनित है अगर आपको किसी पर प्रेम आ रहा है तो अध्यात्म है दया आ रही है तो अहंकार है हमको एक योगी को सब पर बराबर से प्रेम आता है अगर कहीं दुखी है वो चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो अपने समाज का हो चाहे दिगर समाज का हो अपने गांव का हो चाहे दूसरे पर का हो वो सब पर वो बराबर से उसको करुणा और प्रेम महसूस होती तो ये हमारी अभिन्नता की दृष्टि ही एक यूनिवर्सल मिजन है या विश्व दृष्टि है यही दृष्टि इसके लिए सोमानंद जी ने किताब लिखी थी सातवीं सदी में उसका नाम था शिव दृष्टि दुर्भाग्य से वो ठीक से उसके ऊपर जितने टिप्पणियाँ की गई वो टिप्पणियाँ समय के साथ विलुप्त हो गई अन्यथा उसको भी हम यहाँ पर अपने अपने पढ़ने के पाठ्यक्रम में शामिल करते उस शिव नाम की उसके ऊपर उसके रेफरेंसेस अभिनव गुप्त पादाचार्य ने जगह जगह दिए हैं उसके उदाहरण दिए हैं शिव के पर दुर्भाग्य से वो शिव अभी हमारे पास इस रूप में उपलब्ध नहीं है कि हम उस पर चर्चा कर सकें लेकिन उसकी मूल भावना हम समझ सकते हैं कि जैसे संसार को शिव देखता है वैसे ही हम भी संसार को देखें यही हमारा अल्टीमेटार है अब वो बताते हैं कि परामृत रसापाय यह प्रत्ययोद्भव जब परम अमृत रूप से वो नीचे लुढ़क जाता है परम शिव परम अमृत रूप में होता है यानी वो जो सर्वोच्च स्थिति पर जहां पर पूरे आनंद में मग्न है उसको कोई ड्यूटी नहीं है कोई काम नहीं है और ना उसके लिए कोई सुख दुख है वो परम आनंद में ब्लिस में है उस समय परामृत परामृत रसा पायस तस् यह प्रत्योध परामृत रस अपाय परामृत रस जो उस परम आनंद रूप रस में जब वो है वो अपाय है ना उससे जब वो नीचे आ जाता है तब से यह प्रत्ययोद्ध हुआ तब वो प्रत्यय का उदय हो जाता है तुम हो ये मैं हों वो अच्छा है बुरा है ये अपने वाला है पराया है जब वो उस स्थिति से नीचे आता है तो प्रत्ययोध हो जाता है और हम अपनी श्रोतता को भूल जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं मैं तो बड़ा दुखी हूँ मैं तो दीनहीन हूँ या मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ मैं तो इस जगह का राजा हूँ बादशाह हूँ मेरे तो इतना बलिशाली हूँ कि मुझसे कोई भिड़ नहीं सकता हम अपने एक सीमित सांसारिक पहचान बना लेते उसी का नाम है प्रत्ययोद्भव ना इस तरीके से हमारे प्रत्यय में उदय होता है और तेन अस्वतंत्रता में थे तन्मात्र गोच इस तरह से जो परम शिव है वो अस्वतंत्र हो जाता है परतंत्र हो जाता है किसकी किस किसको अपनी स्वतंत्रता सौंप देता है वो तन्मात्र तन्मात्र क्या है शब्द स्पर्श रूप और सगंध ये पांच तन्मात्राएं हैं इन तन्मात्राओं के द्वारा पांच महाभूत पैदा होते हैं दो चीजें दो शब्द हैं समझने लायक एक तन्मात्र एक तन्मात्रोदय तन्मात्र क्या है शब्द स्पर्श रूप रसगंध शुद्ध रूप में गंध न तो वो तीखी गंध है न मीठी गंध है न खुशनुमा गंध है न गुलाब की गंध है गंध ही गंध बस गंध है न गंध वो किसी भी रूप को नहीं लेकर रखी उस शुद्ध रूप में वो तन्मात्र कहलाते वो तन्मात्रोदय शब्द है याने उससे उदय होने वाले यानी उसका कार्य वो क्या है गंध से पृथ्वी उत्पन्न होती शब्द से आकाश उत्पन्न होता है स्पर्श से वायु उत्पन्न होती रूप से अग्नि उत्पन्न होती रस से जल उत्पन्न होता इस तरह से पांच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन पांच तन्मात्राओं से क्रमशः उत्पन्न होता है तो जो उत्पन्न होते हैं उनको अंतकरण से अगर जोड़ दिया जाए मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी वायु, आकाश इससे बनता है मनुष्य का स्थूल शरीर या हम इसको बोलते हैं स्थूल पुरिया और जब हम इन सूक्ष्म रूपों की बात करें कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि अहंकार इसको बोलते हैं सूक्ष्म पुरेष्ट तो मनुष्य स्थूल शरीर का त्याग करता है मृत्यु के समय लेकिन सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है सूक्ष्म शरीर आत्मा का पिंड तब छोड़ता है जब आत्मा का सच्चा ज्ञान आत्मा को हो जाता है आत्मा का सच्चा ज्ञान स्वयं आत्मा को हो जाता है यानी हम अपने आप को भूले हुए हैं हम जब अपने आप को जानेंगे तो सूक्ष्म शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। हम जो औद्ध देख क्रियाएं करते हैं मरने के बाद जो क्रियाएं करते हैं तेरह दिन तक जो क्रियाकांड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उस सूक्ष्म शरीर को पुनः स्थूल शरीर प्राप्त हो जाए उसकी मूल भावना है कि उस सूक्ष्म शरीर को हम पुनः एक अच्छा स्थूल शरीर उसके कर्म के अनुरूप प्राप्त हो जाए इस प्रार्थना के लिए वो कर्मकांड करते हैं पिंडदान का मतलब होता है उसको शरीर दान पिंडदान के द्वारा हम उसको फिर से शरीर देने की कोशिश करते हैं लेकिन जो आत्मा को समझता है जिसके सूक्ष्म शरीर उस आत्मा को मुक्त कर देता है जिसका सूक्ष्म शरीर अब उससे आत्मा से चिपके रहने की क्षमता नहीं है आत्मा इतनी प्रबलता से अग्नि की तरह गर्म हो जाती है कि उसकी बाहर का आवरण जो सूक्ष्म शरीर है उसको छोड़ देता है उसके बाद में उसके लिए पिंडदान क्यों किया जाए उसके लिए कोई भी कर्मकांड क्यों किया जाएगा क्योंकि उस समय उसकी आत्मा शुद्धतम स्वरूप में परमेश्वर से विलीन हो जाती है, जैसे गुरुदेव ने अपनी शरीर की अंतिम इच्छा में लिखा था कि मेरे मृत्यु के बाद मात्र अग्नि संस्कार किया जाए उपलब्ध हो तो विद्युत दाह संस्कार किया जाए वहाँ पर सी से चलने वाला विद्युत दाह ग्रह था तो उसमें जो नेचुरल गैस से प्राकृतिक गैस से उनका अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद में उनकी मनाही थी ना तो आपको अस्थ्य संचय करना है ना मुंडन करना है ना तर्पण करना है न पिड्डदान करना है ना कोई शॉर्टसी करना है ना आपको कोई बारवाँ तेरहवा ग्यारहवा मुंडन कुछ भी नहीं करना है ना सूतक पालना है ना दुखी होना है अगर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है गुरुदेव के लिए तो हरि ओम का अभिवादन करें और ओम का जाप करें तेरह दिन तक मेरे लिए अगर हो सके तो ओम का जाप करें उन्होंने बस ये लिखा था और अगर दो बजे भी खत्म हो जाती है अगर आपकी दह संस्कार करिए या तो आप स्नान करें और अपना का अपना काम धंधे से लगे। आपको कोई ये नहीं है बंधन कि भैया आप उनको तीन दिन का सुतक पालना है कि तेरह दिन का सुतक पालना है उन्होंने क्यों ये सब लिखा कि वो जानते थे कि आत्मा इस वक्त मुक्त है वो आत्मा किसी भी बंधन में नहीं है अब उनको और शरीर की जरूरत नहीं है गर्वपुराण भी लिखता है कि जो ज्ञानी हैं उसके लिए किसी भी तरह के और दैिक कर्म की आवश्यकता नहीं है तो वो तन्मात्र जो है आपके पुरियाष्टक हैं मन बुद्धि अहंकार के साथ में मिलके वो आपको शिव से जीव बना देते हैं और इसी क्रिया को आणोमल बोलते हैं यानी अपने आप के स्वरूप को न पहचानना आणोमल है दूसरा है स्वरूप आवरण चाष्य शक्त यह सततोत् था यानी एक शक्ति शिव की स्वतंत्र शक्ति इस संसार के कण कर्ण का स्वरूप ढापने के लिए उत्तित है उत्तेजित है यानी व्यग्र है वो शक्ति व्यग्र है कि कहीं एक भी चीज खुली नहीं रह जाए कि दिख जाए कि यह शिव है कोई एक फूल भी एक पत्ती भी एक कंकर भी एक मूर्ति भी कहीं देखने वाला इसको सचमुच में शिव नहीं जान ले वो सबके ऊपर आवरण ढाप देती ताकि हमको ये कंकर दिखे ये पत्थर दिखे ये मूर्ति दिखे ये मस्जिद दिखे ये अच्छा दिखे ये बुरा दिखे आदमी दिखे कुत्ता दिखे सब दिखे लेकिन शिव नहीं दिखे जो है और जो नहीं है वो सब दिखे ना तो यहाँ कंकर है न पत्थर है न पुष्प है न मंदिर है ना मस्जिद है ना बुरे हैं ना अच्छे हैं ना अपने हैं न पराये हैं क्योंकि सब शिव है लेकिन जो नहीं है वो हमको दिखता है और जो है वो हमको दिखता है इसी का नाम है माया और जो ये माया यानी परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति कण कण को ढाप लेती है सततोत्थिता यानी लगातार वो व्यग्र है कि कहीं कुछ खुलाने रह जाए सब कुछ ढक जाए और यथा शब्दानुवेदन न बिना प्रत्ययोद्भव यानी जो मात्रका है ये प्रत्ययोद्भव करती हम विचारते भी तो कैसा कि विचारते हैं अरे साला ये कैसे आ गया अरे ये सब कैसे हो गया इसने ऐसा क्यों बोला ये वहाँ क्यों चला गया ये मेरे पैसे वापस क्यों नहीं दिए हर बात हम भाषा में विचारते और भाषा ही हमारे को संसार की दिशा में दौड़ा देती या इशारे दौड़ा देते हैं सर हमने था उसने मेरे को ऐसे आंखें करके देखी वो संसार की दिशा में हमको धकेल देती इसी का नाम है तो ये जो करती है स्वरूप आवरण दूसरा मल है माईमल पहला था मल था आणोमल जब हम अपने आप के स्वरूप को नहीं पहचानते आणोमल जब संसार के स्वरूप को नहीं पहचानते उसको बोलते माईमल और तीसरा है कार्म के आत्मिका शक्ति सर क्रियात्मिका शक्ति शिव से पशुवर्ती में शिव की शक्ति वो जब आपके सीमित शरीर के अंदर आपके सीमित दायरे के अंदर जब आपकी सीमित नजर के सामने जब कोई कार्य करती है तो वो क्या हो जाती है बंध इसी स्वर्ग्रस्था वो बंद, बंधन कारक हो जाती है जैसे आपने कोई भी काम किया आपने पुण्य किया भैया ये कंबल ले लो लेकिन तुमने उसको पराया जान दया करके पुण्य किया तो बंधित्री है ये ना ये आपको बंधन में डालने वाली है आपको पाप में डालेगी चाहे वो पुण्य करो और चाहे पाप करो तो भी पाप में डालेगी बाई डिफाल्ट आप पापी हैं अज्ञानी सदा पापी कारण आपने पुण्य किया आपने तो बड़े गरीब को कंबल इसमें पाप कहां लग गया लेकिन आपकी दृष्टि पापी है आपने जब अहंकार से कि मैं दा, दान डाता हूं और यह दान ग्रहिता है तो इस अहंकार के द्वारा क्यों जो क्रिया की वो पशुवर्तनी क्रिया है पशुवर्तनी क्रिया का मतलब होता है हमने अपने सीमित दायरे में मैं और तू के बाद समझ के बिना प्रेम के दया भाव से जो दान दिया वो पाप का दान है क्योंकि वो दान तुमको प्रतिफल देगा प्रतिफल में पुनर्जन्म होगा पुनर्जन्म में तुम अच्छा जन्म पाओगे उसमें राजसी ठाण भोगोगे क्योंकि तुमने दान दिया था और तुमने चाहा था कि ये दान मैं दूँ इसका प्रतिफल मुझे मिले उस प्रतिफल में तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा धनवान बनोगे और उस जीवन में पता नहीं तुमसे फिर कितने नए कार्य होंगे उस नए कार्यों की वजह से पुनः जन्म होगा तो हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की दिशा के विपरीत दिशा में जितने भी कार्य करते हैं उसको पशुवर्ती निक्रिया एक ही क्रिया शिववर्ती नहीं और वो है जब हम इस संसार को मोहब्बत करें अभिन्न जाने कि इस हाथ में कांटा लगा इस हाथ से निकाल दिया तो कौन सा पुण्य कर लिया और ये मेरी अंगुली मेरी आँख में चली गई तो कौन सी पापी हो गई इस भावना से जब हम कोई कार्य करेंगे तो वो शिववर्ती निक्रिया है वो परम शिव की क्रिया है कि मेरे पास चार कम्बल पड़े तेरे को ठंड लग ले जा इसमें मेरे को ना मैं दाता बन गया ना वो दान रहता बन गया ना मैं ऊंचा हो गया ना वो नीचा में दयावान हो गया ना वो दया का पात्र हो गया अगर ये भावना है तो कृपा आपन को दान ही नहीं करना क्योंकि दान भी हमारे लिए पाप का जनक होगा और जब हम कहें कि मोहब्बत से दान करना है फिर मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती मोहब्बत हम तो सब बराबर है और सचमुच में सब बराबर है एक कार के अंदर तुम तुमने टायर बोले कि नहीं मैं तो मेरे बगर काम, तो काम नहीं चलेगा स्टीड बोले मेरे चलेगा ब्रेक बोले मेरे नहीं चलेगा तो कुछ नहीं है सबके बगैर काम नहीं चलना कार बोलते हैं उसको जहां है सब चीजें आपस में यूनिसन में काम करें आपसी तालमेल से काम करें उसी का नाम कार तो वो क्रिया जो तालमेल से होती है यूनिसन में होती है कॉर्डिनेशन में होती है उस क्रिया का नाम है शिववर्ती क्रिया और जो कार्य मैं कर रहा हूँ और मेरे बगैर एक काम नहीं चलेगा वो पशुवर्तनी क्रिया वो सिंपल डिफरेंस है तो पशुवर्तनी क्रिया बंध हित्री है बंध है ना आपको जीवन मरण के बंधन में डालने वाली है तो बंध हित्री सौमार्ग यानी ये तो सौमार्ग है ना ये जो उसका तो मार्ग ही है आपको संसार में गुजरने का तो वह अपने मार्ग पर शिवर्तनी लेकिन ज्ञाता सिद्धि उपाधि यानी कि अगर तुम उस रहस्य को जान लेते हो ये मेरे को उधर ले जा रही है लेकिन मेरे को उधर जाना नहीं है ये संसार में ढकेल रही है वो बोलती अच्छा पैसे कटेगा ना ये धंधा कर ले ये हो गया ना चला एक काम कर ले एक फैक्ट्री और डाल ले चल एक कॉलोनी और बना ले, ये हमको धकाएगी उधर लगातार धकाएगी और किस दिन जो टांग ऊँची हो जाएगी जब हमारी कबर में जाते हो बेवकूफ़ सारा जिंदगी भारी करता रहा इधर आया ही नहीं एक मिनट के लिए है ना तो वो हमारे को लगातार बेवकूफ़ बनाती है लेकिन अगर हम इसकी चालबाजी को समझ गए तो ज्ञाता का मतलब उस चाल को समझ जाना जो व्यक्ति इस चाल को समझ जाता है तो वो सिद्ध पा दिखा यानी यही शक्ति उसको शिव की तरफ ले जाती क्यों कि ये शक्ति जब आपकी अनुगामी नहीं बन जाती इस शक्ति को न जानो तो तुम्हारा कान पकड़ के संसार में ले जाएगी और इसको जानो तो गोल में उठा के शिव की तरफ ले जाएगी अब इसी शक्ति को आप चाहो तो आपके परमार्थ लिए उपयोग में लो बिना शक्ति के कुछ काम होता नहीं इसी शक्ति से काम होना है वो एक ही शक्ति है संसार में दो शक्तियाँ ही नहीं शिव के स्वतंत्र शक्ति के साथ दूसरी कोई शक्ति ही नहीं है इसी शक्ति का आप सदुपयोग करके आप शिव की तरफ ले जा सकते हो गोदम उठाकर शिव की तरफ ले जाएगी शिव शिववर्ती निकार्य करोगे तो शिव की तरफ ले जाएगी पशुवर्ती निकार्य करोगे तो पशु की तरफ ले जाएगी अभी हम पर निर्भर करता है कि कार्य करते हमारा दृष्टिकोण क्या है एक व्यक्ति कंबल बांटता हुआ दिखता है आप कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके माथे के अंदर घुस के नहीं देख सकती किस भावना से कम्बल बांट रहा है एक दूसरा से कंबल बांट रहा है एक अपने जीवन को बिगाड़ रहा है एक अपने जीवन को सुधार रहा है आपको नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है इसलिए जो एक्सटर्नल अपेयरेंस जो बाहरी आवरण है जो लोगों के कार्य का दिखाई देता है उस पर कभी मत जाइए गुरुदेव कहते थे कि आप किसी के बाहरी कार्य के ऊपर कभी भी कोई कमेंट मत करिए क्यों क्योंकि वो शिववर्तनी कार्य कर रहा है पशुवर्तनी वही जानता है आप नहीं जान सकते हम किसी कहते हैं अरे बहुत बेकार आदमी ऐसा कर रहा है हमको नहीं मालूम वो कैसे है बेगा इसलिए सबसे पहले अगर कमेंट करना है तो सबसे पहले हम अंदर झाँक के देखें कि हम किस भावना से क्रियाएं कर रहे हैं दूसरों पर हम देखेंगे नहीं देख पाएंगे अगर कोई एकदम आंतरिक से आ जाता और देखता है कि वो देखो अपने गुरुदेव को मार रहा है तीर अर्जुन जी क्या कर रहे हैं तो कहता क्या बेवकूफाल में है पापी महा पापी, अपने गुरु के ऊपर तीर चला रहा है क्योंकि उसको न तो आगे का मालूम ना पीछे का मालूम न उसकी भावना मालूम हम कैसे कह सकते थे कि वो पापी है कोई भी देखने वाला तो एक क्षण में ही बोल देगा देखो अपने वडिलों के ऊपर तीर चला रहा है अपने वो दादाजी पे तीर चला रहा है, अपने गुरु के ऊपर तीर चला रहा है और अपने से रिश्तेदारों के ऊपर तीर चला कहाँ के लिए जमीन के लिए बेवकूफ चला इससे तो भी चला जाता बाहर छोड़ के हम उसकी आंतरिक भावनाओं को न जानते हुए उसके दृष्टिकोण को न जानते हुए उसके ज्ञान के स्तर को न जानते हुए अगर हम किसी पर कोई टिप्पणी करते हैं तो हम उस अपने ही कर्मों को बिगाड़ते हैं आदिशंकराचार्य कहते थे कि अगर हम किसी ज्ञानी के क्रियाओं पर टिप्पणी करते हैं और उसको आहत करते हैं तो उसके दुष्कर्मों का परिणाम उसको तो नहीं मिलना है क्योंकि वो तो मुक्त है उसके दुष्परणों परिणाम आपको भोगना पड़ता जो आप टिप्पणी कर रहे हो ना आपको भोगना पड़ेगा और उससे अगर आप प्रेम करते हो जो ज्ञानी से आप अगर प्रेम करते हो तो उसके सत्कर्मों के परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा आप उससे दुश्म, दुश्मनी करोगे नाराजोगे तो आपको उसके दुष्कर्मों के परिणाम आपको भुगतना उसको तो कुछ कर्मों के परिणाम भुगतना ही नहीं है तो क्योंकि वो उसकी तो जो सूक्ष्म शरीर है पहले ही आत्मा को छोड़ चुका है अब खाली प्रारब्ध से उसको जितने दिन शरीर को ढोना है वो ढोएगा और जिस दिन उसका हिस्सा पूरा हो जाएगा उस दिन आत्मामुक्त हो जाएगी उसको ना कि पिंडदान की जरूरत होनी किसी क्रिया की जरूरत हो तीसरे को बोलते हैं मल? जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी जो हमारे अंदर की भावना होती वो जब भिन्नता की भावना से काम करते हैं कि मैं अलग तू अलग उस समय मल हमारे ऊपर आच्छादित हो जाता है तीन मलों में सबसे बड़ा मल है आणोमल अगर आणोमल हट जाए तो माई मल कार्म मल अपने आप हट जाते हैं तीनों मल ही संसार के अंदर हमारे को संसार में धकेलते रहते हैं मल का मतलब होता है अज्ञान मल का मतलब कोई कचरा नहीं है कि उसको पॉलिश करके साफ करो। मल का मतलब होता है अज्ञान न जानना ही मल है इसके बाद में कहते हैं तन्मात्र होते रूपेण मनो अहम बुद्धिवर्ती ना पुरेष्ट के समुदस तदुत्थम प्रत्ययोद्भव यह तन्मात्रों का जो जाल है और तन्मात्रोदय यानी पंचमहाभूत तन्मात्रों से जो पैदा होने वाले हैं तन्मात्रोदय वो है, तो पंच पंचमहाभूत तो ये पंच पंचमहाभूतों का जाल और ये तन्मात्राएं मन और बुद्धि के साथ जिसका संगठन हो जाता है एकता हो जाती है मन बुद्धि अहंकार के साथ हमारे शब्द स्पर्श रूप रस, गंध आपस में मिल जाते हैं तो एक ऐसा पिंजरा बना देते हैं जिसके द्वारा हमारा प्रत्ययोद्भव हो जाता है यानी इस संसार के प्रति संसार के दिशा में जाने के लिए हम उद्दत हो जाते हैं हम कहते हैं अच्छा इसने इतना कमाया, हम और ज़्यादा कमा के दिखाते हैं इसने इतना नाम हो हम इससे ज़्यादा ऊंचा काम करके दिखाते हैं इतने वोट से जीता मैं इसे ज़्यादा जीत के बताता हूँ यानी हम प्रतिस्पर्धा में घृणा में ईर्षा में इस जंगल में घुस जाते हैं तो पुरिष्ट कर्ण समृद्ध स्तुत्थम प्रत्ययोद्भव यानी ये पुरेष्ट हमारी परमेश्वर की दिशा की गति को अवरुद्ध कर देते हैं और हमको संसार की दिशा की गति को प्रशस्त कर देते हैं हमको लगता है इधर चलना बहुत आसान है और इधर हमारा अहंकार सतत पुष्ट होता है संसार की दिशा में हम जब चलेंगे तो हमारा अहंकार सतत पुष्ट होता है आज मैंने इतना कमा लिया आज मैंने इतना नाम कर लिया आज मेरा इतने लोग पूछते हैं अब मेरी बिजनेस को इतनी सफलता हो गई इन्हें सतत हम संसार की दिशा में चलते चले जाते हैं और जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हमारी कामनाएं और बढ़ती चली जाती है और कभी कभी हम सोचते हैं बस इतना प्राप्त कर लें फिर परमेश्वर की तरफ़ देखेंगे फिर आत्मा की तरफ देखेंगे फिर स्वाध्याय करेंगे फिर सत्संग करेंगे इतना और काम करना है बस ये हमारी कॉलोनी और पूरी हो जाए और दो कॉलोनियाँ हैं उसकी परमिशन मिल जाए बस उसके बाद में फिर परमेश्वर उसके पहले चार नए काम आ जाते हैं बीच में उन चार को करते करते पच्चीस और नए खड़े हो जाते हैं और ऐसा उलझता है आदमी उसी का नाम है बंदयत्री बंधन में डालने वाली वही अज्ञाता माता जो आपको कभी बाहर निकलने नहीं देगी जब उसका रहस्य आप जानोगे तभी बाहर निकल सकते हो वरना उस कीचड़ में से बाहर निकलना ही संभव नहीं अब भूमते परवशो भोगम अब वो शिव परवश होकर वो सब कुछ भोगता है जो कर्म के अनुसार शक्ति उससे भुगवाती तो है तो भूगते परवशो भोगम तद्भाव संसारत और संसार में वो चक्कर पर चक्कर लगाता संसरण का मतलब होता है संसार में चक्कर लगाना जीवन मरण का चक्र जरा व्याधि बुढ़ा होना बीमार होना मरना दुख उठाना फिर से जन्म लेना इस चक्कर से इस चक्कर को बोलते हैं संसरक और संसार का नाम संसार इसलिए पढ़ा है कि ये संसारित है संसार जो संसरण करता है जिस जिसमें हम जीव लगातार घूमता रहता है वही संसार है तो भूंगते पर्वशों भोग तद्भावान संस और संस्कृति प्लस तस्यास्य कारण में। अब में बोलते हैं कि ये जो संस्कृति है इसको प्रलय समाप्त करना इन संसार के चक्र को समाप्त करने के लिए ये संस्कृति के कारण को समाप्त करने के लिए सम्प्रचक्ष अब मैं तुम्हें कहता हूं सिर्फ एक श्लोक में वो कहते हैं वो अपना अगली बार में पढ़ेंगे वो एक ही श्लोक में एक ही सूत्र में दो लाइन में बोलते हैं कि संसार के बंधन को कैसे प्रलय कर देना कैसे नष्ट कर देना कैसे इस चक्र से बाहर आ जाना वो पूरी स्पंदकारिका के सार को एक लाइन में बोलते हैं वो हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे तब तक के लिए परमेश्वर को ऊपर जब स्मरण करते हैं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 सखी सरकार की की ओम भद्रम कर्णे शृणुिया देवा भद्रम पश्ये माम इस्त्रे स्त्रे रंगस्तुवाम सस्तुभ व्यशे मही दें यदाय ओं सहना सहनौ बुन सहवीय कर्वा वहे तेजस्वीनाषावे ओम स्वस्थिन्रो वृद्ध्रवा स्वस्थिस्ताक्ष बृहस्पति दधदा ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्णमुद्य पूर्णस्पूर्णमाणमेवावश्य ओम श्याम अच्छा